सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप FM, आप एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का उनके लिए खास हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है ताकि हमारे युवा साथियों को अपना करियर फ्रेम करने में आसानी हो तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ जमशेदपुर के है लेकिन वर्तमान में भुवनेश्वर में अपनी सेवा दे रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी में और हमारे आज के इस करियर ऑप्शन के मेहमान हैं बसिष्ठ नारायण सिंह जिनसे हम बात करेंगे कि करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो इस विषय पे हम लोग उनसे चर्चा करेंगे तो आप सभी की तरफ से बसिष्ठ नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप खुद एक प्रैक्टिकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जब हम लोग बात करते हैं करियर के बारे में और खास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे हम लोग करियर कर सकते हैं या अपना करियर को बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पर जरूर बताएं हमारे विद्यार्थी मित्रों को और सबसे पहली बात तो मैं ये चाहूंगा की ये करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये क्या है मैं बताना चाहूंगा की सॉफ्टवेयर भारत में करियर के रूप में संभवतः 1988-89 से शुरू हुआ मैं एनआईटी जमशेदपुर से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया था मैं सेकेंड बैच था वहाँ का तो। यह कैरियर बहुत ही आकर्षक है इसमें बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान देना है देखिए जब आप छोटे क्लास में रहते हैं क्लास सेवन एट तो आपकी रुचि किस तरफ है अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं बेसिकली जो वकील बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए लॉजिकली वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामर्स के लिए भी चाहिए होते हैं लॉजिक है स्ट्रांग होना चाहिए मैथेमेटिक्स लोग बोलते हैं बट मैथमेटिक्स इसलिए बोलते हैं कि लोगों का मानना है कि मैथेमेटिक्स अगर अच्छा है तो लॉजिक अच्छा होगा तो ये क्या है कि आज दुनिया में आप कहीं पर भी देखें हॉस्पिटल ले लीजिए बैंक ले लीजिए चारों तरफ कंप्यूटर की जरूरत है मैं एक बात लोगों को कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर मात्र एक मशीन है आप उसमें करते क्या है वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अगर एक ही हारमोनियम है या एक ही साज है कौन गायक गा रहा है और कौन सा गाना गा रहा है उस पर निर्भर करता है हारमोनियम तबला इनका वो वैल्यू नहीं रहता है सेकेंडरी हो जाता है बैट्समैन के हाथ में बैट कोई भी रहे मगर हर कोई सचिन नहीं बन जाता है हर कोई सहवाग नहीं बनता है हर कोई धोनी नहीं बनता है एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो है वो आपको काम करने की एक विधि है आपको किसी एक क्षेत्र में मास्टर बनना पड़ेगा लाइक अकाउंटिंग्स बैंकिंग साइंटिफिक थिंग्स मैं देखता हूँ कि बच्चों में काफ़ी सुविधाएं हो गई है बच्चों के लिए हमारे जमाने में नहीं थी आजकल क्या क्लास सेवन एट नाइन टेन में कंप्यूटर साइंस पढ़ाए जाते हैं जो कि आपको एक स्ट्रांग बेस दे देता है अगर आपको आगे चल के कम्प्यूटर साइंस लेना है तो मैं माता पिता से आग्रह करूंगा कि क्लास नौवां और दसवीं में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें कंप्यूटर दिलाएं फिर क्लास 11 और 12 में भी कंप्यूटर दिलाएं जब एक बार आप क्लास 12 में आप साइंस लेके पढ़ते हैं या कॉमर्स लेके पढ़ते हैं या आर्ट्स लेके पढ़ते हैं इस बात पे निर्भर करता है अगर सपोज आप साइंस लेके पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग देते हैं इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है आई है ये दो ऐसे कंप्यूटर साइंस के विभाग हैं जो इसलिए बने हुए हैं कंप्यूटर वालों के लिए आजकल कंप्यूटर साइंस में भी काफ़ी सारे चीज आ गए कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, ऑनर्स इन डाटा एनालिटिक्स तो इन सब बातों में ध्यान नहीं देना है फंडामेंटल है कि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं अगर आप कॉमर्स लेके भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता हो नहीं है ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एक सब्जेक्ट मैथ या स्टार्ट रखा है तो आप एमसीए सी कर सकते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उनकी भी नौकरी काफी अच्छी लगती है या आप प्लस टू के बाद बी कर सकते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं जैसे है और इसकी जैसे आपने क्या बढ़ती जाएगी आपकी समय बीतते जाएगा ऐसे याद रखियेगा कि जितना समय आपने इंडस्ट्री में गुजारा है उसका डेढ़ गुना आपका सैलरी होना चाहिए सपोज आपने दस साल अगर इंडस्ट्री में गुजारा है तो आपका ऑन एन एवरेज पंद्रह लाख होना चाहिए एवरेज बता रहा हूँ ज्यादा भी मिलते हैं हाँ इसमें कुछ चीजें ऐसे मैं अपने युवा भाइयों को कहूंगा कि आज आजकल आप सुन रहे होंगे की कंप्यूटर के जॉब बहुत खतरे में हैं या प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम से आपको समझना होगा हम क्या करते हैं कि अपने आप को कंप्यूटर एक्सपर्ट एक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट बना लेते हैं और हम लोग क्या काम करना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं जैसे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो आपको हॉस्पिटल समझना पड़ेगा अच्छी तरह से आप जिस भाषा में उसका डेवलप कर रहे हैं वो तो कोई भी कर देगा जो जावा जानता होगा जावा में करेगा जो सी जानता होगा सी में करेगा तो हम आज तक इसलिए ये हिट नहीं लगता था क्योंकि शुरुआती दौर में था और शुरुआती दौर में लोग कम भी कुछ जानते हैं तो उसका बुरा वैल्यू होता है आज के तारीख में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर निकल गए हैं जितने डेवलपमेंट काम थे वो करीब करीब मेच्योरिटी पे आ गए हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है अब नए नए क्षेत्र आ रहे हैं लाइक डाटा एनालिटिक्स उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे डाटा का विश्लेषण करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि इससे क्या हो सकता है मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप रिटेल में जाइए तो देखेंगे कि जो आदमी दूध ज्यादा खरीदता है हो सकता है वो चाय पत्ती भी ज्यादा खरीदता हो इसको कहते हैं डाटा एनालिस अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है अगर आप आपको ये डाटा मिल जाए तो आप देखेंगे कि शुरू के साल डेढ़ साल दो साल के लिए उसके घर में न्यूली बॉर्न बेबी के जो सामान होते हैं उसके खर्चा ज्यादा हो तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो ये सब डाटा एनालिटिक्स होता है क्लाउड कंप्यूटिंग है ये सब नये नए चीज आ रहे हैं तो ये मैं आप लोगों को निश्चिंत करना चाहूंगा कि कंप्यूटर की दुनिया में अभी भी बहुत साल है इसमें नौकरी के लिए कोई खतरा नहीं कोई खतरा नहीं है बस अपने स्किल को चेंज करना है और देखिए बहुत सिंपल साल, एग्जांपल साल तो क्या, क्या किया कंप्यूटर इंटरनेट कैफे खोल लिया या फिर रिचार्ज दुकान खोल लिया तो कभी भी कोई भी चीज बिल्कुल से खत्म नहीं होती है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो आज भी कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि नौकरी पे कोई खतरा है मैं अपने भाइयों और बहनों से कहूँगा कंप्यूटर में अगर दिल लगता है तो खूब मन लगा के पढ़े नौकरी की कोई खतरा नहीं है हाँ जो स्किल कल चलते थे वो आज थोड़े कम डिमांड में आपको नई स्किल डेवलप करना पड़ेगा और वो नई स्किल है हॉटेस्ट स्किल है डाटा एनालिसिस आउट कंप्यूटिंग वशिष्ठ नारायण सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी अच्छी बातें जो है लेटेस्ट जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में या सॉफ्टवेयर के, के बारे में या जो चीजें आजकल जो कंप्यूटर के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में बातें हो रही हैं उससे जुड़ी हुई काफी चीजें जो है आपने बताया और ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर से काम करने से या कम्प्यूटर या सॉफ्टवेयर की जो बातें आजकल चल रहे है वो सब खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं कुछ न कुछ बदलाव जरूर होता है बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण दे आपने बताया और मैं जानना चाहूंगा की हमारे जो विद्यार्थी है फील्ड में जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि एक वकील का जो बुद्धि है वो होना चाहिए जिस तरह से आप एक वकील बहुत सारे तत्व लेकर काम करता है बहुत सारे प्रश्न और उत्तर उसको जमा जमा करके फिर अपने चीजों को ठीक करने के लिए वो काम करता है और उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जब कंप्यूटर के साथ जुड़ना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मुख्य रूप से और किन किन बातों का ध्यान रखना है और सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है थोड़ा सा बताइए जैसा कि आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में दो फील्ड होता है एक हार्डवेयर और एक सॉफ्ट मैं मुख्यतः सॉफ्टवेयर का आदमी हूं इसलिए मैं सॉफ्टवेयर के बारे में ही ज्यादा बता पाऊंगा बस समझाने के लिए बता दूं जैसा एक एरोनोटिकल इंजीनियर होता है जो एरोप्लेन बनाता है और एक पायलट होता है जो चलाता है तो हम लोग पायलट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो चलाते हैं बट आपको भी अच्छी तरह पता होगा अगर पायलट ना हो तो प्लेन ना चले इसमें जाने के लिए मैं जैसे पहले भी कहा था अपने लॉजिक को काफी स्ट्रांग रखिये और दो तीन चीज़ें बोलूँगा जो सामान्यतः लोग गलतियाँ करते हैं वो आप ना करें ए, मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया था मैं एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट हो तो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि हम लोग क्या क्लासेस छोड़ के कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करने भाग जाया करते थे क्योंकि तो उस समय कंप्यूटर की संख्या बहुत सीमित होती थी घर घर में कंप्यूटर नहीं होते थे आज की तरह तो कहते थे देखो कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो है तभी कर पाओगे जब तुम थ्योरी बढ़िया से पढ़ ले रहोगे अगर तुम थ्योरी नहीं जानते हो तो तुमको कंप्यूटर एक गेम की जैसा लगे गेम खेल लोगे थोड़ा बहुत काम कर लोगे जहाँ बट जहां पर उच्च कोटि के काम की आवश्यकता होगी वहां पर तुम निश्चित रूप से फेल करोगे इसलिए मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि अपने थ्योरी को काफी मजबूत बनाए और प्रैक्टिकल तो हो ही जाते हैं ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं करने हैं बट थ्योरी को बंक करके क्लासेस बंक करके प्रैक्टिकल करने को मैं थोड़ा मना करता हूं और मैं कहता हूं कि जो भी विषय हो विषय की जानकारी बढ़िया से रखे और एक बार जान लीजिए कि हमें इतने सारे चीज पढ़ने होते हैं हर कोई हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता है बट कम से कम आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में कच्चे नंबर उसे पास कर जाए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखिए जो कि आपको आप उस पे दुनिया में कोई आपसे अच्छा ना हो तभी आपका मार्केट में वैल्यू होगा जैसे मैं हूँ मैं अपने आप को एक कंप्यूटर साइंस कम साइंटिस्ट कम मानता हूँ और मैथेमेटिशियन ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि मैं आज भी मेरे में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मैनेजमेंट कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर्स हूं तो मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ स्टेटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाता हूं, तो ये मेरा स्ट्रॉग फील्ड है उसी तरह मैं कहूंगा एटलीस्ट आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में आप अपनी इच्छा का जिसमें आपका दिल लगता हो उसमें इतना अच्छा बन जाइए इतना अच्छा बन जाइए कि शायद आप अपने आप से कह सकें हाँ हमसे अच्छा और कोई नहीं इस सब्जेक्ट में ये सफलता का सबसे पहला रहस्य है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ आप में ऐसी ज़रूर होना चाहिए कि दुनिया आपको सलाम करे वशिष्ठ नारायण सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी पसंद आया होगा कि किस तरह से हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है और बहुत ही अच्छी बात आपने प्रैक्टिकल अपने एग्जाम्पल को देते हुए बताया कि कई बार हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने के लिए एडमिशन तो ले लेते हैं काफ़ी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं लेकिन चीज़ें जो हमारे पास दिखाई देता है जो हमें अच्छा लगता है उन चीज़ों को ज़्यादा हम करना अच्छा फील करते हैं और उन्हीं चीज़ों को करते रहते हैं लेकिन बेसिक जो थियरी है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता जबकि हमें उसी के ऊपर पहला ध्यान देना चाहिए उसको समझने के बाद जो भी चीज़ें आप करना चाहेंगे वो आसानी से कर पाएंगे और ऐसा होता है कि एक बच्चा वाला मन होता है तो टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उधर ध्यान नहीं जाता है लेकिन वो किताब लेकर लिखना ज़्यादा पसंद करता है तो ये सारी चीज़ें हमारी बचपन की बातें होती हैं लेकिन अब जब हम लोग अपना करियर बनाने जाते हैं या अपना करियर को हम सामने रखते हैं तो हमें प्रैक्टिकल थियोरी को ध्यान में रखना है जो वशिष्ठ नारायण जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया है और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग जब इस फील्ड में आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो किस किस जगह पे हमको नौकरी मिल सकती है और कौन कौन सी जगह पे हम लोग नौकरी कर सकते हैं और पैकेजिंग की थो तो आपने बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए लेकिन फिर भी जैसे ही डिग्री पर हम लोग पास आउट हो जाते हैं तो कैसे शुरुआत करना है और अच्छे मुकाम पर कैसे जा सकते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आखिर डिग्री लेने के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और एमसीए में हमें जॉब कहाँ मिलेगी जॉब के अनंत संभावनाएं हैं आप अगर देखें तो एक भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ ना होता हो लेकिन अपने आप को आपको सोचना पड़ेगा कि आप कोर कंप्यूटर कंपनी में जाना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में जाने के अपने फ़ायदे होते हैं लाइक like आप किसी हॉस्पिटल में अगर ज्वाइन करते हैं या बैंक में ज्वाइन करते हैं तो उसके अपने फ़ायदे हैं अगर आप कोर कंप्यूटर कंपनी जैसे टी सी एस इंफोस विप्रो टेक महिंद्रा सी टी ये सब में अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके अपने फ़ायदे हैं इसमें बढ़ने के आपको मौके आ, बहुत रहेंगे आप आगे बहुत बढ़ेंगे क्योंकि आपका कोर फील्ड है बट चैलेंजेज इसमें बहुत रहते हैं क्योंकि आप किसी एक क्लाइंट के लिए काम नहीं करते हैं हर कुछ सालों में कुछ समय अंतराल पे साल हो महीना हो ए महीने कहूँगा आपके प्रोजेक्ट बदल जाते हैं क्लाइंट बदल जाते हैं आपके यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म बदल जाते हैं किस सॉफ्टवेयर में जो आप काम कर रहे होते हैं कल तक आप उसका मास्टर रहते हैं आपको नई चीज़ सीखनी पड़ती है तो लाइफ बड़ा डायनमिक रहता है अगर आप दूसरे इंडस्ट्रीज में जाते हैं लाइक स्टील इंडस्ट्री में गए मोटर इंडस्ट्री में गए हेल्थ इंडस्ट्री में गए तो वहाँ पर भी सॉफ्टवेयर विंग होता है जो सिर्फ उनका ही सेवा करता है मैं दोनों जगह काम कर चुका हूँ मैं 92 से लेकर 96 तक अप्रैल नाइन्टी तक कोर इंडस्ट्रीज में काम करता था स्टील इंडस्ट्री में तो वहाँ एक फायदा रहता है कि वहाँ प्रोसेस नून रहता है तो आपको उतनी जल्दी अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है या उनमें सॉफ्टवेयर बड़ा धीरे धीरे चेंज होता है कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है बट उसकी सीमाएँ होती है कि चूंकि आप दूसरे इंडस्ट्री में होते हैं तो आपके तरक्की के रास्ते जो होते हैं एक लेवल तक होता है आप कभी भी उस कंपनी के चीफ नहीं बन पाएंगे ठीक है उस डिपार्टमेंट के चीफ जरूर बन सकते हैं हो सकता है कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बन जाए बट दोनों ही अपनी जगह में अच्छी है तकदीर जहां ले जाती है ये कहने की बात नहीं है बट जब आप हार्डकोर सर्विस कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में आते हैं तो लाइफ डायनेमिक होता है मेहनत करनी पड़ती है मेहनत दोनों जगह करनी पड़ती है बट यहाँ फर्क ये रहता है कि आपको हर समय अपने आप को नई चीज़ों से लेस अवगत कराना है लेस करना है पढ़ना पड़ता है इंडस्ट क्लाइंट चेंज हो जाते हैं हाँ दो साल तीन साल पे क्लाइंट चेंज हो जाएंगे आपको उनके साथ फिर से डायनेमिक करनी होगी दोस्ती बनानी होगी सॉफ्टवेयर के पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं वो तो है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है मुझे लेके पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो हॉस्पिटल के बारे में ज्ञान लेता हूँ सडनली जब दो साल बाद बैंक के लिए काम करता हूं तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ता है बट यही तो है यही चेंजेस द ऑनली कॉन्स्टेंट वी फेस एवरी डे तो दोनों जगह हैं लाइफ उसके बाद आजकल जैसे बी किए हुए हैं तो आजकल एक नया भी जगह है जहां की बी पी जिसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस okay. सर्विसज बी उसमें भी ऑटोमेशन में काफ़ी है फिर आप टेस्टिंग को ऑटोमेट करने के लिए आजकल काफ़ी आपको मौके मिलेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मौक़ों की कमी नहीं और जब से मोदी जी ने ये डिजिटल इंडिया का नारा दिया है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे छोटे काम भी आ रहे हैं और जहाँ तक पैकेज की बात है मैं फिर कहूँगा पैकेज डिपेंड आपके किस्मत पे करती है कंपनी पे करती है कॉलेज पे करती है बट साधारणतः तीन लाख तीस से तीन लाख पचास सालाना फ्रेशर्स को मिलते हैं जो ज्वाइन करते हैं और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता है अपने एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई बाई 1.5 पॉइंट फाइव कर दें पाँच छः साल के बाद शुरू में नहीं जैसे आप 10 साल काम कर रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई 1.5 पंद्रह लाख आपके सालाना होना चाहिए बट मैंने एक बहुत मॉडरेट कहा है लोगों के बहुत ज़्यादा भी होते हैं इसमें कोई एक थमरुल नहीं कहा जा सकता है बट इतना मिलना ही चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं दोनों चीजें आपने बताया कि एक कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर कोर जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर के उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो जहाँ पर आपको अपने स्किल्स को हमेशा ही एक्टिव आपको रहना पड़ता है जहाँ पर नए नए चीजों को आपको सीखना का सीखने का एक आदत बनानी चाहिए और कभी कभी जो चीजें आप बना रहे हैं वो सारी चीजें आउटडेटेड भी हो सकती है उसके बाद फिर आपको नई चीजों को लोगों के बीच में लानी होगी तो वो एक डायनेमिक आपने कहा कि उस तरह की जो विचारधारा है आपके पास होनी चाहिए और उसमें उतना आपका बेनिफिट भी है और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से साबित करने का एक चैलेंजेबल चीजें होती है जो अपने जॉब के क्षेत्र में वो आप कर सकते हैं और आप अपना अच्छा स्टेटस भी बना के रख सकते हैं और दूसरा आपने बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं जहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऑफ द हेड हो सकते हैं और उसी में आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं वह भी अच्छा है लेकिन हमेशा कुछ नई चीज़ें या ग्रोथ की अगर आप सोच रहे हैं तो ये अच्छा है कि आप कोर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं ताकि आप अपने आप को अपनी क्षमताओं को अपनी संभावनाओं को पहचान सकें तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कहूँगा मैं हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह जी को जो आकर अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया करियर इन सॉफ़्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में और मैं आखिर में एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ मेरा इस फील्ड में आना हुआ एक आप कहूँगा तो आप फंसेंगे <laughs> मेरी शादी उस समय हो गई जब मैं 19 वर्ष का था और मैं उस समय किसी कारण बस इंजीनियरिंग में नहीं निकाल पाया क्योंकि उसमें तुरंत मेरी शादी हुई थी <laughs> बट मेरी मैथ्स काफ़ी बहुत बहुत स्ट्रांग थी और तब मैंने बीएससी में एडमिशन करा लिया और बीएससी लास्ट ईयर में जब था तो मुझे पता चला कुछ ऐसे कोर्सेज़ आए हैं जिसके इंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं और उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स पूछते हैं तो मैं तैयारी तो आईएस का कर रहा था मैथ्स स्टेट्स और एंथ्रोपोलॉजी लेके बट मैंने जब दिया तो मैं ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया था श्योपुर यूनिवर्सिटी में फिर मेरा एन जमशेदपुर में हो गया चूँकि मेरा घर जमशेदपुर ही है इसलिए हमने कहा कि जमशेदपुर में लूँगा तो ये गणित से प्रेम ही मुझे ईसूल ले गया बस और मेरे में कोई ऐसी खूबी नहीं थी बट गणित के प्रेम और गणित से बहुत काम आता है बहुत काम आता है मैथेमेटिक्स और फिर उसके बाद बाकी तो हिस्ट्री हो गई है अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब अपना कंपनी खोलूं या क्या करूं जिंदगी चल रही है बट आनंद आ रहा है मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैंने अपने पूरे इस चौबीस साल के करियर को थॉरली इंजॉय किया है और मैं अपने मेरी दो बेटियां हैं और एक बेटा है मेरी दोनों बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक फिर छोटी वाली टीसीएस में ही काम करती है पुणे में बड़ी वाली बैंगलोर में पहले इंफोसिस में थी अभी अभी कुछ दूसरी कंपनी पकड़ी है बताई थी याद नहीं है और बेटा प्लस टू अभी पास किया है और वो भी कंप्यूटर साइंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग ले ही पढ़ने जा रहा है बेंगलोर चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम लोग जब जॉब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जीवन में बहुत ही आनंद आता है क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग रह रहे हैं हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र हम उस क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर हम लोग खुश नहीं होंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा जीवन में बहुत तनाव आ सकता है इसलिए करियर चुनते वक्त या करियर को बनाते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हर फील्ड का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए लेकिन आपको अपने फील्ड का यानि अपने बारे में अपने स्किल्स के बारे में और और सेल्फ के बारे में काफी जानकारी अच्छी होनी चाहिए आप अपने क्वालिटीज़ को आप अपने क्षमताओं को ज़रूर जाने समझे तब जाके आप अपनी क्वालिटी के अनुसार अपने आदतों के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार अगर करियर को चुनते हैं तो फिर लाइफ टाइम आप जो है इन्जॉय कर सकते हैं नहीं तो फिर लाइफ टाइम आपको दुख या तनाव रहना ही होगा तो चलिए ये एक बहुत बड़ा एक आज के समय में मुद्दा है कि जहाँ पर हम लोग अपने करियर को किस तरह से चुनते हैं ये सिलेक्शन आपका अपना खुद का होना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें और अपनी क्वालिटी को दिखा सके अपनी संभावनाओं को लोगों के बीच में रख सके इसलिए हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग ट्रेड के बारे में आपसे बात करते हैं और एक्सपर्ट्स से बुलाकर बात कराते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस भी आपको कहीं ना कहीं टच करता है स्पर्श करता है आपके करियर को मोटिवेट करने के लिए तो जाते जाते मैं कहूंगा हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए जैसे कि आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में रहे हैं तो सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग जो शब्द आपने यूज़ किया ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है थोड़ा सा ज़रूर बताएं इसको मैं इस तरह समझाना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा देखिए क्लाउड का मतलब क्या होता है बादल होता है और बादल क्या होते हैं जगह जगह बिखरे हुए होते हैं बट बरसा कहीं कहीं भी कराते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है प्रोसेसिंग पावर जो होती है या जो स्टोरेज पावर होते हैं वो हम बहुत अलग अलग जगह में रखते हैं पहले क्या होता था कि अगर हमारा सपोज हम हॉस्पिटल खोले हैं हमारा सारा सर्वर हमारे पास ही होता था तो क्लाउड में क्या होता है आपको इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती ये एक जगह वो क्लाउड में रहता है और आप वहाँ से सर्विस खरीद सकते हैं आपके सारे डाटा सब कुछ वहाँ रहेंगे बस इतना कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हमारे डाटा जो है वो लीक नहीं होंगे तो आपको उतने महंगे महंगे सर्वर मशीन्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, नहीं होगी और वो एक जगह से अनेक लोग सुविधा ले सकें बोलचाल की भाषा में क्लाउड कंपनी और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मैंने कहा डाटा एनालिसिस ये ऐसे है कि ये पहले भी था लेकिन आजकल इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है डाटाओं के बीच में इतना सारा डाटा है उसके बीच में से आप कुछ अर्थपूर्ण बातों को निकाल लेना जैसे देखिए दिखे, आप देखिएगा कभी कभी आप क्रिकेट देखते रहिएगा मैच तो बोलेंगे कि सहवाग जब रन चेस करते हैं तो उनकी जो रेट रन रेट है वो ज़्यादा होती है ये क्या है एक ये, ये डाटा एनालिसिस ही है उन्होंने डाटा को देखा कि जब हम चेस कर रहे होते तो बड़ा आक्रमक अंदाज में सहवाग खेलते थे तो उसी तरह इतने सारे डाटा जो हैं उसमें से इस तरह की चीज़ों को निकाल लेना वही डाटा एनालिसिस है तो पहले क्या था कि कंप्यूटर अगर पावरफुल नहीं है तो उतने सारे डाटा को एनालिसिस करना मुश्किल है जैसे देखिए आपके पास तीन नंबर है तीन का अगर हम एवरेज पूछेंगे जोड़ के तीन से आप भाग दे देंगे लेकिन तीन करोड़ नंबर होंगे तो उसको करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए होगा इतना आसान नहीं होगा आप हाथ से नहीं कर पाते हैं ये दो फील्ड ऐसा है जो आज के तारीख़ में बहुत पिक पे है वशिष्ठ नारायण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को कंप्यूटर के बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ जानकारी आप तक पहुँची है और मैं चाहूंगा कि इस जानकारी को अपने तक न रखें दूसरों को भी दे और अपने करियर को अच्छा बनाए अच्छी तरह से फ्रेम करे ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और वशिष्ठ नारायण सिंह जी को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडी मधुबन के साथ